गीता तत्व चिंतन नष्कर्म की व्याख्या टीकाकारों ने नैष्कर्म शब्द का अर्थ अलग अलग प्रकार से किया है प्राचीन टीकाकारों ने उसका अर्थ ज्ञान निष्ठा दिया है व्याकरण के दृष्टि से नैष्कर्म का अर्थ हो होता है कर्म कर्मराहित्य यानी ऐसी स्थिति जहाँ कर्म का अभाव हो जाए अब कर्म के अभाव की स्थिति कैसे आए जब भीतर ज्ञान का आलोक इतना प्रखर हो जाए यह सारा जगत प्रपंच असार और अर्थहीन मानू पढ़ने लगे तो अपने आप कर्म की प्रेरणा कुंठित हो जाती है यह ज्ञान निष्ठा है पर यह ज्ञान का आलोक भी बिना कर्म किए नहीं आता पहले निष्काम बुद्धि से कर्म करना होगा ऐसा कामनाहीन कर्म मन के मल को धो देता है जब मन शुद्ध होता है तब उसमें ज्ञान को धारण करने की योग्यता आती है तब उसमें ज्ञान टिकता है यह अभ्यास सतत करते रहने से मन अधिकाधिक शुद्ध होता है और ज्ञान में प्रगाढ़ता आती है यही ज्ञान निष्ठा की अवस्था है इसी को नयकर्म कहते हैं पर यदि कर्म का प्रारंभ ही न किया जाए तो यह नैष्कर्म कैसे प्राप्त होगा दसवां नयकर्म के उदाहरण श्री कृष्ण देव इस नैष्कर्म की व्याख्या भक्ति की दृष्टि से करते हैं जब किसी ने उनसे पूछा कि कर्म त्याग कब होता है उन्होंने उत्तर में कहा जब शिव भगवान का नाम एक ही बार जपने से रोमांच होता है आंसुओं की धारा बहती है तब निश्चय समझो कि संध्यादि कर्मों की समाप्ति हो जाती है तब कर्म त्याग का अधिकार पैदा हो जाता है कर्म आप ही आप छूट जाते हैं इसका भी तात्पर्य मन की शुद्धता से ही है भगवान का नाम जीव के हृदय को शुद्ध करता है जब हृदय शुद्ध हो जाता है तभी भगवान के नाम का एक ही बार जप करने से आंसू बह पाते हैं और व्यक्ति रोमांचित होता है जिसके जीवन में भक्ति की इतनी तीव्रता आ गई उसके संध्या बंदनादि कर्म अपने आप समाप्त हो जाते हैं यह जो कर्मों का अपने आप समाप्त होना है इसे श्री राम कृष्ण के जीवन को देखने से अच्छी तरह समझा जा सकता है ज्ञान के पश्चात जब वे हाथ में जल लेकर तर्पण करने गए तो उनके हाथ अपने आप नीचे की ओर मुड़ गए और हथेली का जल नीचे गिर गया श्री रामकृष्ण इस संबंध में बाद में भक्तों और जिज्ञासियों से कहते देखो शास्त्रों ने इसी को गलित कर्म की अवस्था कहा है जहाँ कर्म अपने आप झड़ जाते हैं तो जीवन में ज्ञान की ऐसी अवस्था होने पर अपने आप नष्कर्म प्राप्त होता है इसे श्री रामकृष्ण देव दो प्रकार से समझाते हैं जैसे फोड़ा हो गया वह जब सूखने लगता है तो उस पर पपड़ी जम जाती है फोड़ा जब पूरी तरह सूख जाता है तब पपड़ी अपने आप झड़ जाती है पर यदि कोई पपड़ी को ज़बरदस्ती निकालने की कोशिश करे तो फोड़ा सेप्टिक हो जाता है इसी प्रकार जब जीवन में ज्ञान को प्रतिष्ठित जीवन में ज्ञान की प्रतिष्ठा हो जाती है तो कर्म की पपड़ी अपने आप निकल जाती है यदि कोई उसे जबरदस्ती निकालने का प्रयास करे तो उससे जीवन में ज्ञान नहीं आता अर्थात ज्ञान के आने से कर्म की पपड़ी झरती है यह तो सत्य है पर यह सत्य नहीं है कि कर्म की पपड़ी को झरा देने से ज्ञान आता है श्लोक के उत्तरार्थ में जो कहा गया है कि न च संन्यास नादेव सिद्धिम समधिगत क्षति को त्याग देने मात्र से वह सिद्धि को नहीं पालेता उसका यही अर्थ है श्री रामकृष्ण देव दूसरा उदाहरण एक गर्भिणी बहू का देते हैं बहू घर का सारा कामकाज करती है पर जैसे जैसे उसका गर्भ बढ़ता जाता है वैसे वैसे उसकी सास उसका काम कम करती जाती है आखिरी महीने में तो वह बहू को कोई काम ही नहीं करने देती और जब प्रसव हो जाता है तब बहू केवल शिशु को लेकर ही व्यस्त रहती है उसे घर का अन्य काम कुछ करना नहीं पड़ता इसी प्रकार जीवन में जो जो ज्ञान परिपक्व होता है जो जो कर्म अपने आप कम होते जाते हैं और ज्ञान रूप पुत्र की प्राप्ति के बाद तो केवल उसे ही लेकर रहना होता है संसार के कर्म नहीं के नहीं से हो जाते हैं इन दो उदाहरणों से हम प्रस्तुत श्लोक को अच्छी तरह समझ सकते हैं नष्कर्म की अवस्था पाने के लिए पहले कर्मों का प्रारंभ करना होगा कर्मों के संन्यास से सिद्धि नहीं मिलती श्लोक के पूर्वार्ध में यह बताया कि कर्मों का प्रारंभ न करना एक दोष है और उत्तरार्थ में कहा कि बीच में ही कर्मों को छोड़ देना यह दूसरा दोष है पहले दोष का परिणाम यह है कि उससे नष्कर्म नहीं सस्ता और दूसरे दोष का परिणाम यह है कि उससे सिद्धि नहीं प्राप्त होती